टॉक, गहरे पानी पेट नंबर टू के कुछ चीजें हैं जिनका कभी अर्थ था पर अब व्यर्थ हो गए हैं तो आचार से मैंने निवेदन किया था उन्हें समझाने की कृपा करें और बताएं कि क्या ये साधना के बाह्य उपकरण थे स्मरण की मात्र बाह्य व्यवस्था थी जो समय की तीव्र गति के साथ पूरी की पूरी उखड़ गई अथवा अच्छा भीतर से भी इनके कुछ संबंध थे पिछली चर्चा मंदिर पर हो गई है आज हम तिलक टीके और तीर्थ पहले लेंगे उसके बाद समय रहा तो आगे बढ़ेंगे। तिलक टीके तीर्थ एक छोटे से द्वीप पर ईस्टर्न आईलैंड में एक बड़ी मूर्तियां कोई भी मूर्ति 20 फीट से छोटी नहीं है और निवासियों की कुल संख्या 200 है और 1000 20 फीट से बड़ी विशाल मूर्तियां है तो जब पहली दफा इस छोटे से दीप का पता लगा तो बड़ी कठिनाई हुई कठिनाई ये ही कि इतने थोड़े से लोगों के लिए और ऐसा भी नहीं है कि कभी उस दीप की आबादी इससे ज्यादा हो सकी हो क्योंकि उस द्वीप की सामर्थ्य नहीं है इससे ज्यादा लोगों के लिए जो पैदावार हो सकती है वो इससे ज्यादा लोगों को पाल भी नहीं सकती है तो जहां 200 लोग रह सकते हो वहां 1000 हजार मूर्तियां विशाल पत्थर की खोदने का प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता एक आदमी के पीछे पांच मूर्तियां हो गई और इतनी बड़ी मूर्तियां ये दो लोग खोदना भी चाहे तो नहीं खोद सकते इतना महंगा काम ये गरीब आदिवासी करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते इनकी जिंदगी तो सुबह से सांझ तक रोटी कमाने में ही व्यतीत हो जाती है और इन मूर्तियों को बनाने में हजारों वर्ष लगेंगे क्या होगा प्रयोजन इतनी मूर्तियों का किसने इन मूर्तियों को बनाया होगा क्यों बनाया होगा तो इतिहास वित्त के सामने बहुत से सवाल थे ऐसी ही एक जगह मध्य एशिया में है और जब तक हवाई जहाज नहीं उपलब्ध था तब तक, तक उस जगह को समझना बहुत मुश्किल पड़ा हवाई जहाज के बन जाने के बाद ही ये ख्याल में आया कि वो जगह कभी जमीन से हवाई जहाज उड़ने के लिए एयरपोर्ट का काम करती रही होगी उस तरह की जगह के बनाने का और कोई प्रयोजन नहीं हो सकता सिवाय इसके कि वो हवाई जहाज के उड़ने या उतरने के काम में आती रही हो फिर वो जगह नई नहीं, नहीं है उसको बने हुए अंदाजन बीस हजार और पंद्रह हजार वर्ष के बीच का वक्त हुआ होगा लेकिन जब तक हवाई जहाज नहीं बने थे तब तक तो हमारी समझ के बाहर थी हवाई जहाज बने और हमने एयरपोर्ट बनाया तब हमारी समझ में आया कि वो कभी एयरपोर्ट का काम की होगी जगह जब तक ये नहीं था तब तक तो सवाल भी नहीं उठता था यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीर्थ को हम न समझ पाएंगे जब तक कि तीर्थ पुनः अविस्कृत न हो जाए अब जाके वो जो ईस्टर्न आइलैंड की मूर्तियां हैं उनके जो एयर व्यू आकाश से हवाई जहाज के द्वारा जो चित्र लिए गए हैं उनसे अंदाज लगता है कि वो इस ढंग से बनाई गई हैं और इस विशेष व्यवस्था में बनाई गई हैं। कि किन्हीं खास रातों में चांद पर से देखी जा सके वो जिस ज्यामित के जिन कौं में खड़ी की गई है वो कौ बनाती हैं पूरा का पूरा और अब जो लोग उस संबंध में खोज करते हैं उनका ख्याल ये है कि यह पहला मौका नहीं है कि हमने दूसरे ग्रहों पर जो जीवन है उससे संबंध स्थापित करने की कामना की है इसके पहले भी जमीन पर बहुत से प्रयोग किए गए जिनसे हम दूसरे ग्रहों पर अगर कोई जीवन कोई प्राणी हो तो उनसे हमारा संबंध स्थापित हो सके और दूसरे प्राणी लोगों से भी पृथ्वी तक संबंध स्थापित हो सके इसके बहुत से सांकेतिक इंतजाम किए गए ये जो बीस बीस फीट ऊंची मूर्तियां हैं ये अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं लेकिन जब ऊपर से उड़के इनके पूरे पैटर्न को देखा जाए तब इनका पैटर्न किसी संकेत की सूचना देता है वो संकेत चांद से पढ़ा जा सकता है पर जिन लोगों ने वो बनाया होगा जब तक हम हवाई जहाज में उड़ के न देख सके तब तक हम कल्पना भी न कर सके तब तक भी हमारे लिए मूर्तियां थी ऐसा इस पृथ्वी पर बहुत सी चीजें हैं जिनके संबंध में तब तक हम कुछ भी नहीं जान पाते जब तक कि किसी रूप में हमारी सभ्यता उस घटना का पुनर्विष्कार न कर ले तब तक हम कुछ भी नहीं जान पाते अभी मैं दो तीन दिन पहले बात कर रहा था तेहरान में एक छोटा सा लोहे का डब्बा मिला था फिर वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा रहा ये कोई वर्षों उसने प्रतीक्षा की ये तो अभी अभी जाकर पता लगा कि वो बैटरी है जो 2000 साल पहले तेहरान में उपयोग आती रही मगर उसकी बनावट का ढंग ऐसा था कि ख्याल में नहीं आ सका लेकिन अब तो उसकी पूरी खोज भी हो गई और तेहरान में 2000 साल पहले बैटरी हो सकती इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते इसलिए कभी सोचा नहीं उस तरफ लेकिन अब तो उसमें पूरा साफ हो गया कि वो बैटरी ही है पर अगर हमारे पास बैटरी ना होती तो हम किसी भी तरह से इस डब्बे को बैटरी नहीं खोज नहीं पाते ख्याल भी नहीं आता धारणा भी नहीं बनती तो तीर्थ पुरानी सभ्यता के खोजे हुए बहुत बहुत गहरे सांकेतिक और बहुत अनूठे आविष्कार हैं, लेकिन हमारी सभ्यता के पास उनको समझने के सब रूप खो गए सिर्फ एक मुर्दा व्यवस्था रह गई हम उसको ढोए चले जाते हैं बिना यह जाने कि वो क्यों निर्मित हुए क्या उनका उपयोग किया जाता रहा किन लोगों ने उन्हें बनाया क्या प्रयोजन था और जो ऊपर से दिखाई पड़ता है वही सब कुछ नहीं है भीतर कुछ और भी है जो ऊपर से कभी भी दिखाई नहीं पड़ता तो पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि हमारी सभ्यता ने तीर्थ का अर्थ खो दिया है इसलिए जो आज तीर्थ जाते हैं वो भी करीब करीब व्यर्थ जाते हैं जो उसका विरोध करते हैं वो भी करीब करीब व्यर्थ करते हैं बल्कि विरोध करने वाला ही ठीक मालूम पड़ेगा यद्यपि उसे भी कुछ पता नहीं है वो जिस तीर्थ का विरोध कर रहा है वो तीर्थ की धारणा नहीं है यद्यपि वो तीर्थ जाने वाला जिस तीर्थ में जा रहा है वो भी तीर्थ की धारणा नहीं है तो चार पांच चीजें पहले ख्याल में ले लेनी चाहिए एक तो जैसे कि जैनों का तीर्थ सम्मेत शिकर तो जैनों के 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकरों का समाधि स्थल है वो 24 में से 22 तीर्थंकर समित शिखर पर शरीर विसर्जन किए आयोजित थी ये व्यवस्था अन्यथा एक जगह पर जाकर इतने तीर्थंकरों का 24 में से 22 का जीवन अंत होना आसान मामला नहीं है बिना आयोजन के एक ही स्थान पर हजारों साल के लंबे फासले में अगर हम जैनों का हिसाब माने और मैं मानता हूं कि हमें जहां तक बन सके जिसका हिसाब हो उसका मानने की पहले कोशिश करनी चाहिए तब तो लाखों वर्षों का फासला है उनके पहले तीर्थंकर में हो और चौबीसवें तीर्थंकर में तो लाखों वर्षों के फासले पर एक ही स्थान पर बाईस तीर्थंकरों का जाके अपने शरीर को छोड़ना विचारणी मुसलमानों का तीर्थ है काबा काबा में मोहम्मद के वक्त तक तीन मूर्तियां थी और हर दिन की एक अलग मूर्ति थी तीन सौ पैंसठ मूर्तियां हटा दी गईं, फेंक दी गईं। लेकिन जो केंद्रीय पत्थर था मूर्तियों का जो मंदिर का केंद्र था वो नहीं हटाया गया तो काबा मुसलमानों से बहुत ज्यादा पुरानी जगह है मुसलमानों की तो उम्र बहुत लंबी नहीं चौदह सौ वर्ष है लेकिन काबा लाखों वर्ष पुराना पत्थर है वो जो काला पत्थर है और भी दूसरे की मजे की बात है कि वो पत्थर जमीन का नहीं है वो पत्थर जमीन का पत्थर नहीं है अब तक तो वैज्ञानिक क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं था वो जमीन का पत्थर नहीं ये तो तय है तो एक ही उपाय था हमारे पास कि वो उल्का पाक में गिरा हुआ पत्थर है जो पत्थर जमीन पर गिरते हैं थोड़े पत्थर नहीं गिरते रोज दस हजार पत्थर जमीन पर गिरते हैं 24 घंटे में जो आपको रात तारे गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं वो तारे नहीं होते वो उल्काएं हैं पत्थर हैं जो जमीन पर गिरते हैं लेकिन जोर से घर्षण खाके हवा का वो जल उठते हैं अधिक तो बीच में ही राख हो जाते हैं कोई कोई जमीन तक पहुंच जाता कभी कभी जमीन पर बहुत बड़े पत्थर पहुंचाते हैं उन पत्थरों की बनावट और निर्मिति सारी भिन्न होती है ये जो कावा का पत्थर है ये जमीन का पत्थर नहीं तो सीधी व्याख्या तो यह है कि वो उल्का पाक में गिरा होगा लेकिन जो और गहरे जानते हैं उनका मानना है वो उल्का पात में गिरा हुआ पत्थर नहीं है जैसे हम आज जाके चांद पर जमीन के चिन्ह छोड़ आए समझ लें एक लाख साल बाद यह पृथ्वी नष्ट हो चुकी हो इसके इसकी आबादी खो चुकी हो कोई आश्चर्य नहीं है कल अगर एक तीसरा महायुद्ध हो जाए तो पृथ्वी सूनी हो जाएगी पर चांद पर जो हम चिन्ह छोड़ हैं हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर जो वस्तुएं छोड़ हैं वो बनी रहेंगी सुरक्षित उनको बनाया इस ढंग से गया है कि वो लाखों वर्षों तक सुरक्षित रह सके अगर कभी कोई भी जीवन चांद पर विकसित हुआ है या किसी और ग्रह से चांद पर पहुंचा है और वो चीजें मिलेंगी तो उनके लिए भी कठिनाई होगी कि वो कहां से आई उनके लिए भी कठिनाई होगी कामा का जो पत्थर है वो सिर्फ उल्कापात में गिरा हुआ पत्थर नहीं है वो पत्थर पृथ्वी पर किन्हीं और ग्रहों के यात्रियों द्वारा छोड़ा गया पत्थर है और उस पत्थर के माध्यम से उस ग्रह के यात्रियों से संबंध स्थापित किए जा सकते थे लेकिन पीछे सिर्फ उसकी पूजा रह गई उसकी पूरी पूरे विज्ञान खो गया उनसे कैसे संबंध स्थापित किए जा सके वो सारी बात खो गई सिर्फ पूजा रह गई रूस का एक अंतरिक्षियान जिसमें कोई मनुष्य यात्री नहीं था खो गया क्योंकि उसका उसकी जो रेडियो व्यवस्था थी हमसे वो टूट गई उसका रेडियो खराब हो गया जैसे उसका रेडियो खराब हुआ हम ये भी पता न लगा सके कि वो कहां गया वो कहां गया कहां है बचा जला समाप्त हुआ हम कुछ भी पता नहीं लगा सके इस अनंत अंतरिक्ष में अब हम उसका कभी पता न लगा सकेंगे क्योंकि उससे संबंध के सब सूत्र खो गए हैं। वो अगर किसी ग्रह पर गिर जाए तो उसके उस ग्रह के यात्री भी क्या करेंगे अगर उनके पास इतनी वैज्ञानिक उपलब्धि हो कि उसके रेडियो को ठीक कर सकें तो हमसे संबंध स्थापित हो सकता है अन्यथा उसको तोड़फोड़ करके वो उनके पास अगर कोई म्यूजियम होगा तो उसमें रख लेंगे और किसी तरह की व्याख्या करेंगे कि वो क्या है अगर रेडियो तक उनका विकास हुआ हो तो उन्हें व्याख्या करने की जरूरत ना पड़ेगी तब वो उसके राज को खोल लेंगे अगर वैसा न हुआ हो तो भी वो भयभीत हो सकते हैं उससे डर सकते हैं अभिभूत हो सकते हैं आश्चर्यचकित हो सकते हैं पूजा कर सकते हैं। खावा का पत्थर उन छोटे से उपकरणों में से एक है जो कभी दूसरे अंतरिक्ष के यात्रियों ने छोड़ा और जिनसे संबंध स्थापित हो सकते थे ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं आपको क्योंकि तीर्थ हमारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम अंतरिक्ष के जीवन से संबंध स्थापित नहीं करते बल्कि इस पृथ्वी पर ही जो चेतनाएं विकसित होकर विदा हो गई उनसे पुनः पुनः संबंध स्थापित कर सकते हैं और इस संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जैसे कि समय शिखर पर बहुत गहरा प्रयोग हुआ 22 तीर्थंकरों का सम्य शिखर पर जाके समाधि लेना गहरा प्रयोग था वो इस चेष्टा में था कि उस स्थल पर इतनी सघनता हो जाए संबंध स्थापित करने आसान हो जाए उस स्थान से इतनी चेतनाएं यात्रा करें दूसरे लोक में कि उस स्थान और दूसरे लोक के बीच सुनिश्चित मार्ग बन जाए वो सुनिश्चित मार्ग रहा है और जैसे जमीन पर सब जगह एक सी वर्षा नहीं होती घनी वर्षा के स्थल हैं विरल वस, वर्षा के स्थल हैं, रेगिस्तान है जहां कोई वर्षा नहीं होती और ऐसे स्थान जहां पांच सौ इंच वर्षा होती है ऐसी जगह है जहां ठंडा है सब और बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं बनता और ऐसे स्थान है जहां सब गर्म है बर्फ भर नहीं बन सकता ठीक वैसे ही पृथ्वी पर चेतना की डेंसिटी और नॉन डेंसिटी के स्थल और उनको बनाने की कोशिश की गई है उनको निर्मित करने की कोशिश की गई है क्योंकि वो अपने आप निर्मित नहीं होंगे वो मनुष्य की चेतना से निर्मित होंगे जैसे समय शिखर पर 22 तीर्थंकरों का यात्रा करके समाधि में प्रवेश करना और उसी एक जगह से शरीर को छोड़ना उस जगह पर इतनी घनी चेतना का प्रयोग है कि वो जगह चार्ज्ड हो जाएगी विशेष अर्थों में और वहां कोई भी व्यक्ति बैठे उस जगह पर और उन विशेष मंत्रों का प्रयोग करे जिन मंत्रों को उन 22 लोगों ने दिया है तो तत्काल उसकी चेतना शरीर को छोड़कर यात्रा करनी शुरू कर देगी प्रक्रिया वैसी ही विज्ञान की है जैसे कि और विज्ञान की सारी प्रक्रियाएं तो तीर्थों का बनाने का एक तो प्रयोजन ये था कि हम इस तरह के चार्ज्ड ऊर्जा से भरे हुए स्थल पैदा कर लें, जहां से कोई भी व्यक्ति सुगमता से यात्रा कर सके करीब करीब ऐसे ही जैसे जब एक तो होता है कि हम नाव में पतवार लगा के और नाव को खोए दूसरा यह होता है कि हम पतवार तो चलाएं ही ना नाव के पाल खोल दें और उचित समय पर और उचित हवा की दिशा में नाव को बहने दें तो तीर्थ वैसी जगह थी जहां से चेतना की एक धारा अपने आप प्रवाहित हो रही है जिसको प्रवाहित करने के लिए सदियों ने मेहनत की है आप सिर्फ उस धारा में खड़े हो जाएं तो आपकी चेतना का पाल तन जाए और आप एक यात्रा पे निकल जाए जितनी मेहनत आपको अकेले में करनी पड़े उससे बहुत अल्प मेहनत में यात्रा संभव हो सकती है विपरीत स्थल पर खड़े होकर यात्रा अत्यंत कठिन भी हो सकती है हवाएं जब उल्टी तरफ बह रही हों और आप पाल खोल दें तो बजाय इसके कि आप पहुंचे और भटक जाएं इसकी पूरी संभावना अब जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह में ध्यान कर रहे हैं जहां चारों ओर नकारात्मक भावा प्रवाहित होते हैं निगेटिव इमोशंस प्रवाहित होते हैं समझ लें कि आप एक जगह बैठ के ध्यान कर रहे हैं और आपके चारों तरफ हत्यारे बैठे हुए हैं तो आपको कल्पना भी नहीं हो सकती कि ध्यान करने के क्षण में आप इतने रिसेप्टिव हो जाते हैं कि आसपास जो भी हो रहा है वो तत्काल आप में प्रवेश कर जाता है ध्यान एक रिसेप्टिविटी एक ग्राहकता है ध्यान में आप वलनरेबल हो जाते हैं खुल जाते हैं और कोई भी चीज आप में प्रवेश कर सकती है तो ध्यान के क्षण में आसपास कैसी तरंगे हैं चेतना की वो विचार कर लेना बहुत उपयोगी है अगर ऐसी तरंगे आपके चारों तरफ हैं जो कि आपको गलत तरफ झुका सकती हैं तो ध्यान महंगा भी पड़ सकता है और या फिर ध्यान एक जद्दोजहद और एक संघर्ष बन जाएगा जब कभी ध्यान में आपको अचानक ऐसे ख्याल आने लगते हैं जो आपको कभी भी नहीं आए थे जब ध्यान के क्षण में आपको एक क्षण भी शांत होना मुश्किल होने लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा शांत तो आप बिना ध्यान के ही रहते हैं तब आपको कभी ख्याल ना आया होगा कि ध्यान के क्षण में आसपास जो भी प्रवाहित होता है वो आप में सुगमता से प्रवेश पा जाता है तो काराग्रह में बैठ के भी ध्यान किया जा सकता है पर बड़ा सबल व्यक्तित्व चाहिए और काराग्रह में बैठ कर ध्यान करना हो तो प्रक्रियाएं भिन्न चाहिए ऐसी प्रक्रियाएं चाहिए जो पहले आपके चारों तरफ अवरोध की एक सीमा रेखा निर्मित कर दें जिसके भीतर कुछ प्रवेश ना कर सके पर तीर्थ में वैसे अवरोध की कोई जरूरत नहीं है तीर्थ में ऐसी ध्यान की प्रक्रिया चाहिए जो आपके आसपास का सब अवरोध सब रेसिस्टेंस सब द्वार दरवाजे खुले छोड़ दें हवाएं वहां बह रही सैकड़ों लोगों ने उस जगह से अनंत में प्रवाहित होकर एक मार्ग निर्मित किया है ठीक मार्ग ही कहना चाहिए जैसे कि हम रास्ते बनाते हैं सड़कों पर एक जंगल में हम एक रास्ता बना लेते हैं दरत गिरा देते हैं और एक पक्का रास्ता बना लेते हैं और दूसरे पीछे चलने वाले यात्री को बड़ी सुगमता हो जाती ठीक आत्मिक अर्थों में भी इस तरह के रास्ते निर्मित करने की कोशिश की गई कमजोर आदमियों को जिस तरह की भी सहायता पहुंचाई जा सके उस तरह की सहायता जो शक्तिशाली थे उन्होंने सदा पहुंचाने की कोशिश की तीर्थ उनमें एक बहुत बड़ा प्रयोग है तो पहला तो तीर्थ का प्रयोजन यह है कि आपको जहां हवाएं शरीर से आत्मा की तरफ बह ही रही है जहां पूरा तरंगायत है वायुमंडल जहां से लोग ऊर्ध्गामी हुए जहां बैठ के लोग समाधिस्थ हुए जहां बैठ के लोगों ने परमात्मा का दर्शन पाया है जहां ये अनूठी घटना घटती रही है सैकड़ों वर्षों तक वो जगह एक विशेष आविष्ट जगह हो गई है उस आविष्ट जगह में आप अपने पाल को भरखोला छोड़ दें कुछ और ना करें तो भी आपकी यात्रा शुरू होगी तो तीर्थ का पहला प्रयोग तो यह था इसलिए सभी धर्मों ने तीर्थ निर्मित किए उन धर्मों ने भी तीर्थ निर्मित किए जो मंदिर के पक्ष में नहीं थे ये बड़ी मजे की बात है क्योंकि मंदिर के पक्ष में कोई तीर्थ निर्मित करे धर्म समझ में आता है लेकिन जो धर्म मंदिर के पक्ष में न थे जो धर्म मूर्ति के विरोधी थे उनको भी तीर्थ तो निर्मित करना ही पड़ा मूर्ति का विरोध आसान हुआ मूर्ति हटा दी वो भी कठिन न हुआ लेकिन तीर्थ को हटाया नहीं जा सका क्योंकि तीर्थ का और भी व्यापक उपयोग था जिसको कोई धर्म इंकार न कर सका जैन भी मूलतः मूर्ति पूजक नहीं है मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं सिख मूर्ति पूजक नहीं है बुद्ध मूर्ति पूजक नहीं थे प्रारंभ में लेकिन इन सबने भी तीर्थ निर्मित किए तीर्थ निर्मित करने ही पड़े सच तो यह है कि बिना तीर्थ के धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता बिना तीर्थ के धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता बिना तीर्थ के धर्म फिर ठीक है एक एक व्यक्ति जो कर सकता है करे लेकिन फिर समूह में खड़े होने की कोई प्रयोजन कोई अर्थवत्ता नहीं तीर्थ शब्द का अर्थ होता है घाट उसका अर्थ होता है ऐसी जगह जहां से हम उस आनंद सागर में उतर सकते हैं जैनों का शब्द तीर्थंकर तीर्थ से बना है उसका अर्थ है तीर्थ को बनाने वाला और कोई अर्थ नहीं है उसका तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ को बनाने वाला असल में उसको ही तीर्थ कहा जा सकता है तीर्थंकर कहा जा सकता है जिसने ऐसा तीर्थ निर्मित किया हो जहां साधारण जन खड़े होते से पाल खोलते से ही यात्रा पर संलग्न हो जाए अवतार न के तीर्थंकर कहा और अवतार से बड़ी घटना तीर्थंकर है क्योंकि परमात्मा आदमी न अवतरित हो यह तो एक बात है लेकिन आदमी परमात्मा में प्रवेश का तीर्थ बना ले ये और भी बड़ी बात है जैन परमात्मा में भरोसा करने वाला धर्म नहीं है आदमी की सामर्थ्य में भरोसा करना इसलिए तीर्थ और तीर्थंकर का जितना गहरा उपयोग जैन कर पाया उतना कोई भी नहीं कर पाया यहां तो कोई ईश्वर की कृपा पर उनको ख्याल नहीं है ईश्वर कोई सहारा दे सकता है इसका कोई ख्याल नहीं है, आदमी अकेला है और आदमी को अपनी ही मेहनत से यात्रा करनी है। लेकिन दो रास्ते हो सकते हैं एक एक आदमी अपनी अपनी मेहनत करे पर तब शायद कभी करोड़ में एक आदमी उपलब्ध हो पाएगा चप्पू से भी नाव चला के यात्रा तो की ही जा सकती है लेकिन तब कभी कोई एक पार हो पाएगा लेकिन हवाओं का सहारा लेकर यात्रा बड़ी आसान हो सकती है। तो क्या आध्यात्मिक हवाएं संभव है उस पर ही तीर्थ का सब कुछ निर्भर है क्या यह संभव है कि जब महावीर जैसा एक व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके आसपास किसी अनजाने आयाम में कोई प्रवाह शुरू होता है क्या वो किसी एक ऐसी दिशा में बहाव को निर्मित करता है कि उस बहाव में कोई पड़ जाए तो बह जाए वही बहाव तीर थे इस पृथ्वी पर तो उसके जो निशान है वह भौतिक निशान हैं लेकिन वो स्थान न खो जाएं इसलिए उन भौतिक निशानों की बड़ी सुरक्षा की गई है मंदिर बनाए गए हैं उन जगहों पर या पैरों के चिन्ह बनाए गए हैं उन जगहों पर या मूर्तियां खड़ी की गई हैं उन जगह पर और उन जगहों को हजारों वर्षों तक वैसा का वैसा रखने की चेष्टा की गई इंच भर भी वो जगह न हिल जाए जहां घटना घटी है कभी बड़े बड़े खजाने गढ़ाए गए हैं आज भी उनकी खोज चलती है। आज भी उनकी खोज चलती है जैसे कि रूस के आखिरी जार का खजाना अमेरिका में कहीं गड़ा है जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा खजाना है और आज भी खोज चलती है। वो खजाना है ये पक्का क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए अभी 1917 को घटे बहुत दिन नहीं हुए उसका इंच इंच हिसाब भी रखा गया है कि वो कहां होगा लेकिन डिकोड नहीं हो पा रहा वो जो हिसाब रखा गया है उसको समझा नहीं जा पा रहा कि एग्जैक्ट जगह क्या है जैसे कि ग्वालियर में एक बड़ा खजाना ग्वालियर फैमिली का है जो कि फैमिली के पास सारा का सारा हिसाब है लेकिन फिर भी जगह नहीं पकड़ी जा रहा कि वो जगह कहां है वो डिकोड नहीं हो रहा है नक्शा जो है इस तरह के सब नक्शे गुप्त भाषा में ही निर्मित किए जाते अन्यथा कोई भी डिकोड कर लेगा सामान्य भाषा में वो नहीं लिखे जाते इन तीर्थों का भी पूरा का पूरा सूचन है इसलिए जरूरी नहीं है जैसा कि आम लोग समझ लेते हैं और वो आम लोग गड़बड़ न कर पाए इसलिए बड़े उपाय किए जाते हैं तो वो मैं आपको कहूं तो बहुत हैरानी होगी जिससे जहां आप जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि यह जगह है जहां महावीर निर्वाण को उपलब्ध हुए बहुत संभावना दी यह है कि वो जगह नहीं होगी उससे थोड़ी हटके वो जगह होगी जहां उनका निर्वाण हुआ उस जगह पर तो प्रवेश उनको ही मिल सकेगा जो सच में ही पात्र हैं और उस यात्रा पर निकल सकते हैं एक फास्ट जगह एक झूठी जगह आम आदमी से बचाने के लिए खड़ी की जाएगी जो जिसपे तीर्थयात्री जाता रहेगा नमस्कार करता रहेगा और लौटता रहेगा वो जगह तो उनको ही बताई जाएगी जो सचमुच उस जगह आ गए हैं जहां से वो सहायता लेने के योग्य है या उनको सहायता मिलनी चाहिए ऐसी बहुत सी जगह अरब में एक गांव है जिसमें आज तक किसी सभ्य आदमी को प्रवेश नहीं मिल सका आज तक अभी भी चांद पे आप प्रवेश कर गए हैं लेकिन छोटे से गांव अलकुफा में आज तक किसी यात्री को प्रवेश नहीं मिल सका सच तो यह है कि आज तक ये ठीक हो नहीं सका कि वो कहां है और वो गांव है इसमें कोई सब नहीं है क्योंकि हजारों साल से इतिहास उसकी खबर देता है किताबें उसकी खबर देती है उसके नक्शे हैं वो गांव कुछ बहुत प्रयोजन से छिपा के रखा गया है और सूफियों में जब कोई बहुत गहरी अवस्था में होता है तभी उसको उस गांव में प्रवेश मिलता है उसकी सीक्रेट की है अल कुफा के गांव में उसी सूफी को प्रवेश मिलता है जो ध्यान में उसका रास्ता खोज लेता अन्यथा नहीं उसकी की <laughs> फिर तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता अन्यथा कोई उपाय नहीं नक्शे हैं सब तैयार है लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं लगता कि वो कहां है वो सब एक अर्थ में नक्शे थोड़े से झूठ हैं और भटकाने के लिए उन नक्शों को मान के जो चलेगा वो अलगुफा कभी नहीं पहुंच पाएगा इसलिए बहुत यात्री यूरोप के पिछले 300 वर्षों में सैकड़ों यात्री अलगफा को ढूंढने गए उनसे कुछ तो कभी लौटे नहीं मर गए जो लौटे वो कभी कहीं पहुंचे नहीं वो सब चक्कर मार के वापस आ गए सब तरह से कोशिश की जा चुकी है पर उसकी कुंजी है और वो कुंजी एक विशेष ध्यान है और उस विशेष ध्यान में ही अलगुफा पूरा का पूरा प्रकट होता है और वो सूफी उठता है और चल पड़ता है और जब इतनी योग्यता हो तभी उस गांव से गति है वो एक सीक्रेट तीर्थ है जो इस्लाम से बहुत पुराना है देखो उसको गुप्त रखा गया है इन तीर्थों में भी जो जाहिर है इन तीर्थों में भी जो जाहिर दिखाई पड़ते हैं वो असली तीर्थ नहीं है आसपास असली तीर्थ है इसलिए एक मजेदार घटना घटी विश्वनाथ के मंदिर में काशी में जब विनोबा हरिजनों को लेकर प्रवेश कर गए तो कपात्री ने कहा कि कोई हर्ज नहीं हम दूसरा मंदिर बना लेंगे और दूसरा मंदिर बनाना शुरू कर दिया वो मंदिर तो बेकार हो गए तो दूसरा मंदिर बनाना शुरू करते हैं। दियाधारणता देखने में विनोबा ज्यादा समझदार आदमी मालूम पड़ते हैं कर्पातरी से असलियत ऐसी नहीं है साधारणता देखने में कर्पात्री निपट पुराणपंथी ना समझ आधुनिक जगत और ज्ञान से वंचित मालूम पड़ते हैं ये थोड़ी दूर तक सच है बात लेकिन फिर भी जिस गहरी बात की वो ताइ कर रहे हैं उसके मामले में वो ज्यादा जानकार है सच बात ये है कि विश्वनाथ का ये मंदिर भी असली नहीं है और वो जो दूसरा बनाएंगे वो भी असली नहीं होगा असली मंदिर तो तीसरा है लेकिन उसकी जानकारी सीधी नहीं दी जा सकती और असली मंदिर को छिपा के रखना पड़ेगा नहीं तो कभी भी कोई भी धर्म सुधारक और समाज सुधारक उसको भ्रष्ट कर सकते विश्वनाथ का जो मंदिर है खड़ा हुआ इसको तो नष्ट किया जा चुका है इसमें कोई उपाय नहीं इसमें कोई कठिनाई नष्ट कर दो कुछ दूसरा बनाया जा रहा है वो भी फ़ाल्स है लेकिन एक फ़ाल्स बनाए ही रखना पड़ेगा ताकि असली पर नजर ना जाए और असली को छिपा कर रखना पड़ेगा विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश की कुंजियां जैसी अलगफा में प्रवेश की कुंजियां उसमें कभी कोई सौभाग्यशाली सन्यासी प्रवेश पाता है उसमें कोई ग्रस्त कभी प्रवेश नहीं पाया और कभी पा नहीं सकेगा सभी सन्यासी भी उसमें प्रवेश नहीं पाते कभी कोई सौभाग्यशाली सन्यासी उसमें प्रवेश पाते पर उसे सब भांति छिपा के रखा जाएगा उसके मंत्र और जिनके प्रयोग से उसका द्वार खुलेगा नहीं तो उसका द्वार नहीं खुलेगा उसका बोध ही नहीं होगा उसका ख्याल ही नहीं आएगा काशी में जाके इस मंदिर की लोग पूजा प्रार्थना करके वापस लौट आएंगे मगर इस मंदिर की भी अपनी एक सेंटिटी बन गई थी ये झूठा था लेकिन फिर भी लाखों वर्षों से उसको सच्चा मान के चला जा रहा था उसमें भी एक तरह की पवित्रता आ गई थी सारे धर्मों ने कोशिश की है कि उनके मंदिर में या उनके तीर्थ में दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रवेश ना करे आज हमें बेहूदी लगती है यह बात कि हम कहेंगे इससे क्या मतलब लेकिन जिन्होंने व्यवस्था की थी उनके कुछ कारण थे यह करीब करीब मामला ऐसे ही जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की एक लेबोरेटरी और अगर ये लिखा होगी यहां सिवाय एटामिक साइंटिस्ट का कोई प्रवेश नहीं करेगा तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी बिल्कुल ठीक बिल्कुल दुरुस्त है खतरे से खाली नहीं है दूसरे आदमी का भीतर प्रवेश करना लेकिन यही बात हम मंदिर या तीर्थ के संबंध में मानने को राजी नहीं क्योंकि हमें यह ख्याल ही नहीं है कि मंदिर और तीर्थ की भी अपनी साइंस है और वो विशेष लोगों के प्रवेश के लिए आज भी एक मरीज बीमार पड़ा है उसके चारों तरफ डॉक्टर खड़े होकर बात करते रहते हैं मरीज सुनता है समझ तो कुछ नहीं पाता क्योंकि डॉक्टर एक कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैटिन या ग्रीक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो जो बोल रहे हैं मरीज सुन रहा है लेकिन समझ नहीं सकता मरीज के हित में नहीं है कि वो समझे इसलिए सारे धर्मों ने अपनी कोड लैंग्वेज विकसित की थी उसके गुप्त तीर्थ थे उसकी गुप्त भाषाएं थी उसके गुप्त शास्त्र थे और आज भी जिनको हम तीर्थ समझ रहे हैं उनमें बहुत कम संभावना है सही होने की जिनको हम शास्त्र समझ रहे हैं उनमें भी बहुत कम संभावना है सही होने की वो जो सीक्रेट ट्रेडिशन है उसे तो छिपाने की निरंतर कोशिश की जाती क्योंकि जैसे वो आम आदमी के हाथ में पड़ती है उसके विकृत हो जाने का डर है और आम आदमी उससे परेशानी होगा लाभ नहीं उठा सकता जैसे अगर सूफियों के गांव अलकुफा में अचानक आपको प्रवेश करवा दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे अलगुफा की यह परंपरा है कि वहां अगर कोई आदमी आकस्मिक प्रवेश कर जाए तो वो पागल होकर लौटेगा वो गए।, लौटे गए। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं क्योंकि अलकुफा इस तरह के पूरे के पूरे मनस्तरंगों से निर्मित है कि आपका मन उसको झेल नहीं पाएगा आप विक्षिप्त हो जाएंगे उतनी सामर्थ्य और पात्रता के बिना उचित नहीं है कि वहां प्रवेश हो जैसे अलगुफा के बाबत कुछ बातें ख्याल में ले लें तो और तीर्थों का ख्याल में आ जाएगा जिसे अलगुफा में नींद असंभव है कोई आदमी सो नहीं सकता तो आप पागल हो ही जाएंगे जब तक कि आपने जागरण का गहन प्रयोग न किया हो इसलिए सूफी फकीर का सबसे बड़ा जो साधना है वो रात्रि जागरण रात भर जागते रहे और एक सीमा के बाद ये बहुत सोचने जैसी बात है एक आदमी 90 दिन तक खाना न खाए तो भी सिर्फ दुर्बल होगा मर नहीं जाएगा पागल नहीं हो जाएगा साधारण स्वस्थ आदमी आसानी से 90 दिन बिना खाना खाए रह सकता है। लेकिन साधारण स्वस्थ आदमी 21 दिन भी बिना सोए नहीं रह सकता तीन महीने बिना खाए रह सकता तीन सप्ताह बिना सोए नहीं रह सकता तीन सप्ताह तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं एक सप्ताह भी बिना सोए रहना कठिन मामला है पर अलगुफा में नींद असंभव है एक बौद्ध भिक्षु सिलोन से किसी ने मेरे पास भेजा उसको तीन साल से नींद हो गई तो उसकी जो हालत हो सकती थी वो हो गई पूरे वक्त हाथ पैर कपते रहेंगे पसीना छूटता रहेगा गबड़ाहट होती रहेगी एक कदम भी उठाएगा तो डरेगा भरोसा अपने पर सब खो गया नींद आती नहीं है बिल्कुल विक्षिप्त और अजीब सी हालत उसकी उसने बहुत इलाज करवाया क्योंकि वो यहां सब तरह के इलाज उसने करवा लिए कुछ फायदा हुआ नहीं कोई ट्रैंकुलजर उसको सुला नहीं सकता उसे गहरे से गहरे ट्रैंकुलजर दिए गए तो भी उसने कहा कि मैं बाहर से सुस्त होकर पड़ जाता हूं लेकिन भीतर तो मुझे पता चलते रहता है कि मैं जगा हुआ उसे किसी ने मेरे पास भेजा मैं उसको कहा कि तुम्हें कभी नींद आएगी नहीं ट्रैंकुलजर से या और किसी उपाय से तुम बुद्ध का अनापान सतियोग तो नहीं कर रहे हो क्योंकि बुद्ध भिक्षु के लिए वो अनिवार्य है उसने कहा कि वो तो मैं कर ही रहा हूं उसके बिना तुम्हें फिर मैंने कहा कि तुम नींद का ख्याल छोड़ दो अनापान सतीयोग का प्रयोग ऐसा है कि नींद खो जाएगी मगर वो प्राथमिक प्रयोग है और जब नींद खो जाए तब दूसरा प्रयोग तत्काल जोड़ा जाना चाहिए अगर उसको ही करते रहे तो पागल हो जाओगे मुश्किल में पड़ जाओगे सिर्फ प्राथमिक प्रयोग है वो सिर्फ नींद हटाने का प्रयोग और एक दफा भीतर से नींद हट जाए तो आपके भीतर इतना फर्क पड़ता है चेतना में कि उस क्षण का उपयोग करके आगे गति की जा सकती है। तो मैंने कहा कि दूसरी प्रक्रिया तुझे मालूम उसने कहा मुझे दूसरी किसी ने कोई बताया नहीं बस अनापांसती अनापांसती किताब में लिखी हुई है और सबको मालूम अब खतरनाक है उसका किताब में लिखना क्योंकि उसको करके कोई भी आदमी नींद से वंचित हो और जब नींद संवंचित हो जाएगा तो दूसरी प्रक्रिया का कोई पता नहीं इसलिए सदा बहुत सी चीजें गुप्त रखी गई गुप्त रखने का और कोई कारण नहीं था किसी से छिपाने का कोई और कारण नहीं था जिन जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते उनको नुकसान पहुंचाए तो कोई अर्थ नहीं तो वास्तविक तीर्थ छिपे हुए और गुप्त हैं तीर्थ जरूर हैं वास्तविक तीर्थ छिपे हुए और गुप्त हैं कई करीब निकट है उन्हीं तीर्थों के जहां आपके फालस तीर्थ खड़े हुए और वो जो फाल्स तीर्थ है वो जो झूठे तीर्थ हैं धोखा देने के लिए खड़े किए गए हैं वो इसलिए खड़े किए गए हैं कि आप ठीक पर गलत आदमी ना पहुंच जाए और ठीक आदमी तो ठीक तो पहुंच ही जाता है और हर एक तीर्थ की अपनी कुंजियां हैं इसलिए अगर सूफियों का तीर्थ खोजना है तो जैनियों के तीर्थ की कुंजी से नहीं खोजा जा सकता अगर जैनियों का तीर्थ खोजना है तो सूफियों की कुंजी से नहीं खोजा जा सकता सबकी अपनी कुंजियां और उन कुंजियों का उपयोग करके तत्काल खोजा जा सकता है तत्काल नाम नहीं लेता किसी के तीर्थ की एक कुंजी आपको बताता हूं एक विशेष यंत्र जैसे कि तिबितंस के होते हैं खास तरह के आकृतियां बनी होती हैं वो यंत्र कुंजियां हैं जैसे हिंदुओं के पास फ्री यंत्र है और हजार यंत्र आप घरों में भी लाभ सुभ बना के कभी कभी आंख लड़े लिख कर और यंत्र बना लेते हैं बिना जाने कि किस लिए बना रहे क्यों लिख रहे हैं ये आपको ख्याल भी नहीं हो सकता है कि आप अपने मकान में एक ऐसा यंत्र बनाए हुए हैं जो किसी तीर्थ की कुंजी हो सकती है मगर माप दादी आपके बनाते रहते हैं और आप बनाए चले जा रहे हैं एक विशेष आकृति पर ध्यान करने से आपकी चेतना विशेष आकृति लेती है हर आकृति आपके भीतर चेतना को आकृति देती है जैसे कि अगर आप बहुत देर तक खिड़की पर आंख लगा लगाकर देखते रहें फिर आंख बंद करते रहें तो खिड़की का निगेटिव चौकटा आपकी आंख के भीतर बन जाता है वो निगेटिव है अगर किसी यंत्र पर आप ध्यान करें तो उससे ठीक उल्टा निगेटिव चौकटा और निगेटिव आंकड़े आपके भीतर निर्मित होते हैं वो विशेष ध्यान के बाद आपको भीतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है और जब वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तब विशेष आवाहन करने से तत्काल आपको यात्रा शुरू हो जाती नसरुद्दीन के जीवन में एक कहानी है नसरुद्दीन का गधा खो गया वो उसकी संपत्ति है सब कुछ है। सारा गांव खोज डाला सारे गांव के लोग खोज खोज के परेशान हो गए कहीं कोई पता नहीं चलता फिर लोगों ने कहा ऐसा मालूम होता है कि, कि किसी तीर्थयात्रियों के साथ यात्री निकल रहे तीर्थ का महीना है और गधा दिखता है किन्हीं तीर्थयात्रियों के साथ निकल गांव में तो नहीं है गांव के आसपास भी नहीं सब जगह खोस डाला गया नसुद्दीन से लोगों ने कहा अब तुम माफ करो समझो कि खो गया अब वो मिलेगा नहीं नसरुद्दीन ने कहा कि मैं आखिरी उपाय और कर लू वो खड़ा हो गया आंख उसने बंद कर ली थोड़ी देर में वो झुक गया चारों हाथ पैर से और उसने चलना शुरू कर दिया और वो उस मकान का चक्कर लगा के और उस बगीचे का चक्कर लगा के उस जगह पहुंच गया जहां एक खड्डे में उसका गधा गिर पड़ा इन लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन हद कर दी तो तुम्हारी खोजने की तरकीब क्या है सुनता फिर मैंने सोचा जब आदमी नहीं खोज सकता तो मतलब ये कि गधे की कुंजी आदमी के पास नहीं मैंने सोचा कि मैं गधा बन जाऊं तो मैंने अपने मन में सिर्फ यही भावना की कि, कि मैं गधा हो गया अगर मैं गधा होता तो कहां जाता खोजने गधे को खोजने कहा जाता फिर कब मेरे हाथ झुक के जमीन पे लग गया और कब मैं गधे की तरह चलने लगा मुझे पता नहीं कैसे में चल के वहां पहुंच गया वो मुझे पता नहीं लेकिन जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि मेरा गधा जो है वो गड्ढे में पड़ा हुआ है नसरुद्दीन तो एक सूफी फकीर है ये कहानी तो कोई भी पढ़ लेगा मजाक समझ के छोड़ देगा लेकिन इसमें की है इस छोटी सी कहानी में इसमें की है खोज की खोजने का एक ढंग वो भी है और आत्मिक अर्थों में तो ढंग वही है तो प्रत्येक तीर्थ की कुंजियां हैं यंत्र हैं और तीर्थों का पहला प्रयोजन तो यह है कि आपको उस आविष्ट धारा में खड़ा कर दें जहां धारा बह रही है और आप उसमें बह जाएं। एक दूसरी बात मनुष्य के जीवन में जो भी है वो सब पदार्थ से निर्मित है सब पदार्थ से निर्मित है मनुष्य के जीवन में जो है सिर्फ उसकी आंतरिक चेतना को छोड़कर लेकिन आंतरिक चेतना का तो आपको कोई पता नहीं है पता तो आपको सिर्फ शरीर का है और शरीर के सारे संबंध पदार्थ से थोड़ी सी अल्केमी समझने तो दूसरा तीर्थ का अर्थ ख्याल में आ जाए अल्केमिस्ट की प्रक्रियाएं हैं वो सब गहरी धर्म की प्रक्रियाएं अब अल्केमिस्ट कहते हैं कि अगर पानी को एक बार भाप बनाया जाए और फिर पानी बनाया जाए फिर भाप बनाया जाए उसको फिर पानी बनाया जाए ऐसा एक हजार बार किया जाए तो उस पानी में विशेष गुण आ जाते हैं जो साधारण पानी में नहीं है इसको पहले मजाक समझी जाती थी बात को क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा आप एक दफे पानी को डिस्टिल्ड कर लें फिर दोबारा उस पानी को भाप बना के फिर डिस्टिल कर लें फिर तीसरी बार कर लें फिर क्या फर्क पड़ेगा पानी डिस्टिल्ड ही रहेगा लेकिन अब विज्ञान ने स्वीकार किया कि उसमें क्वालिटी बदलती है अब विज्ञान ने स्वीकार किया कि वो एक बार प्रयोग करने पर उस पानी में विशिष्टता पा आ जाती अब वो कहां से आती अब तक साफ नहीं लेकिन वो पानी विशेष हो जाता है लाख बार भी उसको करने के प्रयोग हैं और तब वो और विशेष हो जाता है अब आदमी के शरीर में हैरान होंगे जान के आप कि 75 प्रतिशत पानी है थोड़ा कम नहीं थोड़ा बहुत नहीं 75 प्रतिशत और जो पानी है उसका जो केमिकल ढंग है वो वही है जो समुद्र के पानी का है इसलिए नमक के बिना आप मुश्किल में पड़ जाते हैं आपके पानी आपके शरीर के भीतर जो पानी है उसमें नमक की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी समुद्र के पानी में अगर इस पानी की व्यवस्था को भीतर बदला जा सके तो आपकी चेतना की व्यवस्था को बदलने में सुविधा होती तो लाख बार डिस्टिल किया हुआ पानी अगर पिलाया जा सके तो आपके भीतर बहुत सी वृत्तियों में एकदम परिवर्तन होगा अब ये अल्केमिस्ट हजारों प्रयोग ऐसे कर रहे थे अब एक लाख दफा पानी को डिस्टिल करने में सालों लग जाते थे और एक आदमी 24 घंटे यही काम कर रहा था इसके दौरे परिणाम होते थे एक तो उस आदमी का चंचल ठहर जाता था क्योंकि यह ऐसा काम था जिसमें चंचल होने का उपाय नहीं था रोज सुबह से शाम तक वो यही कर रहा था थक के मर जाता था और दिन भर उसने किया क्या कि हाथ में कुल इतना है कि वो पानी को उसने पच्चीस दफे डिस्टिल कर लिए वर्षों बीत जाते वो आदमी पानी ही डिस्टिल करता रहता हमें सोचने में कठिनाई होगी पहले थोड़े दिन में हम उब उप जाएंगे उबेंगे तो हम बंद कर देंगे ये मजे की बात है कि जहां भी ऊब आ जाए वही टर्निंग प्वाइंट होता है अगर आपने बंद कर दिया तो आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं और अगर जारी रखा तो आप नई चेतना को जन्म दे लेते हैं इससे रात को आपको नींद आती रोज आप 10 बजे सोते हैं 10 बजे नींद आने लगेगी अगर आप टिक जाएं 10 बजे और सोने से मना कर दें तो आप आधा घंटे में होना तो ये चाहिए था कि नींद और जोर से आए लेकिन आधा घंटे में यह होगा कि अचानक आप पाएंगे कि आप सुबह से भी ज्यादा फ्रेश हो गए और अब नींद आना मुश्किल हो जाएगी वो जो प्वाइंट था जहां से आप अपनी स्थिति में वापस गिर सकते थे अगर सो गए होते तो आप कंटिन्यू रखे होते आपने भीतर की व्यवस्था तोड़ दी तो शरीर से नई शक्ति वापस आ गई शरीर ने देखा कि आप सोने की तैयारी नहीं दिखा रहे हैं जागना ही पड़ेगा तो शरीर के पास जो रिजर्वा है, है जहां वो शक्ति संरक्षित रखता है जरूरत के वक्त के लिए वो उसने छोड़ दी आप ताजे हो गए इतने ताजे जितने आप सुबह भी ताजे नहीं होते एक आदमी उब गया एक हजार दफे पानी को बदल चुका है कहते है, उसका गुरु कह रहा है लाख दफे बदलना है दस साल लगेंगे पंद्रह साल लगेंगे कितना लगेगा? उब गया है लेकिन बदले चला जा रहा है बदले चला जा रहा है एक घड़ी आएगी जबकि उसे ऐसा लगेगा कि अब अगर मैंने एक दफा और बदला तो मैं गिर के मरी जाऊंगा अभी बहुत हो गया इसको मैं न सह सकूंगा लेकिन उसका गुरु कह रहा है कि बदले जाओ और वो बदलता ही चला जाता है और लौटता नहीं उसकी ये पानी तो इधर परिवर्तित हो ही रहा है उसकी चेतना भीतर परिवर्तित होती है, और फिर इस विशिष्ट पानी के प्रयोग प्रयोग से चेतना में परिणाम होती जिससे गंगा का जो पानी है अभी तक वैज्ञानिक साफ नहीं हो सका वैज्ञानिक को उसमें बहुत सी विशिष्टताएं हैं जो दुनिया के किसी नदी के पानी में नहीं है और दुनिया की नदियों के पानी में न हो लेकिन ठीक गंगा के बगल से भी जो नदी निकलती है उसके पानी में भी नहीं ठीक उसी पहाड़ से जो नदी निकलती है उसके पानी में भी नहीं एक ही बादल दोनों नदियों वो पानी गिराता है और एक ही पहाड़ का बर्फ पिघल के दोनों नदियों में जाता है फिर भी उस पानी में वो क्वालिटी नहीं जो गंगा के पानी में अब इस बात को सिद्ध करना मुश्किल होगा कुछ बातें जिनको सिद्ध करना एकदम मुश्किल है लेकिन पूरी की पूरी गंगा अल्केमिस्ट का प्रयोग है पूरी की पूरी गंगा इसको सिद्ध करना मुश्किल होगा मैं आपसे और बहुत सी बातें जो मैं कह रहा हूं उनमें से बहुत सी बातें सिद्ध करना मुश्किल होगा लेकिन पूरी की पूरी गंगा साधारण नदी नहीं है एक पूरी की पूरी गंगा को अल्केमिकली सुध करने की चेष्टा की गई है और इसलिए हिंदुओं ने सारे तीर्थ अपने गंगा के किनारे निर्मित किए एक महान प्रयोग था गंगा को एक विशिष्टता देने का जो कि दुनिया की किसी नदी में नहीं है अब तो केमिस्ट भी राजी हैं कि गंगा का पानी विशेष किसी भी नदी का पानी रखने सड़ जाएगा गंगा का पानी वर्षों नहीं सड़ेगा सड़ेगा ही नहीं सड़ता ही नहीं इसलिए गंगा जला आप मजे में रख सकते हैं उसके पास ही दूसरी शीशी में बोतल में पानी भरकर रखें वो पंद्रह दिन में सड़ जाएगा और गंगा जल अपनी पवित्रता और शुद्धता को पूरी कायम रखेगा किसी भी जल में किसी भी नदी में आप लाशें डाल दें वो नदी गंदी हो जाएगी गंगा कितनी ही लाशों को हजम कर जाएगी और कभी गंदी नहीं होगी एक और हैरानी की बात है हैरानी की बात है, कि हड्डी साधारणता नहीं गलती सिर्फ गंगा में गल जाती ये गंगा पूरा पचा डाती आदमी को कुछ नहीं बचता उसमें सब लीन हो जाता पंचतत्वों में इसलिए गंगा में फेंकने का लाश को आग्रह बना क्योंकि बाकी सब जगह से पूरे पंच तत्वों में लीन होने में सैकड़ों हजारों कभी लाखों वर्ष लग जाती गंगा का समस्त तत्वों में वापस लौटा देने के लिए बिल्कुल केमिकल काम है उसका वो निर्मित इसलिए की गई थी वो पूरे की पूरी नदी साधारण पहाड़ से बही हुई नदी नहीं बहाई गई नदी है पर वो हमारे ख्याल में नहीं हो सकता और गंगोत्री बहुत छोटी सी जगह है जहां से गंगा बहती है और बड़े मजे की बात है कि जहां गंगोत्री पे यात्री नमस्कार करके कर लौट आते हैं वो फाल्स गंगोत्री वो सही गंगोत्री नहीं है सही को तो बचाना पड़ता है सदा सही को सदा बचाना पड़ता है वो सिर्फ शो है वो सिर्फ दिखावा है जहां से यात्री को लौटा दिया जाता है वहां से नमस्कार करके कर लौटा सही गंगोत्री को तो हजारों साल से बचाया गया है और इस तरह निर्मित किया गया है कि वहां साधारणता पहुंचना संभव नहीं है सिर्फ एस्टल ट्रैवलिंग हो सकती है सही गंगोत्री पर सशरीर पहुंचना संभव नहीं है जैसा मैंने कहा कि सूफियों का यह नगर है इसमें सशरीर पहुंचा जा सकता है इसलिए कभी कोई भूल चूक से भी पहुंच सकता है कोई खोजने वाला चाहे न पहुंच सके क्योंकि खोजने वालों को आप धोखा दे सकते हैं। गलत नक्शे पकड़ा सकते हैं। लेकिन जो खोजने नहीं निकला है अकारण पहुंच जाए तो उसको आप नहीं धोखा दे सकते वो पहुंच सकता है तो गंगोत्री पर पहुंचने के लिए सिर्फ सूक्ष्म शरीर में ही पहुंचा जा सकता इस शरीर से नहीं पहुंचा जा सकता इस तरह का सारा इंतजाम तो गंगोत्री का दर्शन सशरीर कभी नहीं हो सकता एस्टल ट्रेवलिंग है। ध्यान में इस शरीर को यहीं छोड़ के यात्रा की जा सकती है, और जब कोई गंगोत्री को देख ले एस्टल ट्रैवलिंग में तब उसको पता चले इस गंगा का पूरा राज क्या, इसलिए मैं इनका सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं जिस जगह से वो गंगा बह रही है वो जगह बहुत ही विशिष्ट रूप से निर्मित है और वहां से जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो अल्केमिकल है और वो अल्केमिकल धारा के दोनों तरफ हिंदुओं ने अपने तीर्थ खड़े किए अभी जान के हैरान होंगे कि हिंदुओं के सब तीर्थ नदी के किनारे और जैनों के सब तीर्थ पहाड़ों पर और जैन उस पहाड़ पर ही तीर्थ बनाएंगे जो बिल्कुल रूखा हो जिस पर हरियाली भी ना हरियाली वाले पहाड़ को वो ना चुने हिमालय जैसा बढ़िया पहाड़ जैनों ने बिल्कुल छोड़ दिया अगर पहाड़ ही चुनना था तो हिमालय से बेहतर कुछ भी ना था तो हिमालय को बिल्कुल छोड़ दिया। सूखा पहाड़ चाहिए खुला पहाड़ चाहिए कम से कम हरियाली हो कम से कम पानी हो क्योंकि जैन जो प्रयोग कर रहे थे जैन जिस अल्केमी पे प्रयोग कर रहे थे वो अल्केमी शरीर के भीतर जो अग्नि तत्व है उससे संबंधित है और हिंदू जो प्रयोग कर रहे थे वो अल्केमी शरीर के भीतर जो पानी तत्व है उससे संबंधित है दोनों की अपनी कुंजियां हैं और अलग है हिंदू तो सोच ही नहीं सकता कि नदी के बिनाव कैसे तीर्थ हो सकता नदी के बिना तीर्थ होने का कोई अर्थ हिंदू की समझ में नहीं आ सकता हरियाली और सौंदर्य और इस सब के बिना तीर्थ हो सकता ये उसकी समझ में नहीं आ सकता वो जो काम कर रहा था जिस तत्व पर वो जल है और उस सब तीर्थ जो है वो जल आधारित है वो जल से निर्मित है जैन जो, जो मेहनत कर रहा था वो उसका मूल तत्व अग्नि है जिस पर वो, वो काम कर रहा है तो इसलिए तप पर बहुत जोर है हिंदू शास्त्र और हिंदू साधु का जोर बहुत भिन्न है हिंदू साधना का सूत्र ये है कि सन्यासी को योगी को दूध घी दही इनकी पर्याप्त मात्रा का उपयोग करना चाहिए ताकि भीतर आर्द्रता रहे सूखापन ना आ जाए भीतर सूखापन आएगा तो उनकी की काम नहीं कर सकेगी आद्र रहे जैन का सारी की सारी चेष्टा यह कि भीतर सब सूख जाए सब सूख जाए भीतर आर्द्रता रहे ही नहीं इसलिए अगर जैन मुनि ने स्नान भी बंद कर दिया तो उसके कारण है सब उतना भी नहीं पानी का उपयोग करना अब आज वो सिवाय गंदगी के कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा वो जैन मुनि भी नहीं बता सकता कि वो किस लिए नहीं नहा रहा है वो किस लिए नहीं नहा रहा है कहे के लिए वो परेशान है बिना नहाए या क्यों चोरी से स्पंज कर रहा है उसको कुछ पता लेकिन जल से उनकी की नहीं है उनकी कुंजी नहीं है वो जो पांच महाभूतों में जिस तो उनकी कुंजी है वो है तप वो है अग्नि तो सब तरफ से भीतर अग्नि को जगाना है ऊपर से पानी डाला तो वो अग्नि को जगाने में बाधा पड़ेगी इसको सब तरफ से जगाना है इसलिए सूखे पहाड़ पर जहां हरियाली नहीं पानी नहीं जहां सब तप्त है वहां जैन साधक खड़ा रहे वो धीरे धीरे पत्थरों में ही खड़ा रहेगा जहां सब बाहर भी सूखा हुआ है दुनिया में सब जगह उपवास है लेकिन सिर्फ जैनों को छोड़कर उपवास में पानी लेने की मनाही कोई नहीं करेगा सब दुनिया में उपवास है सब चीजें बंद कर दो पानी जारी रखो सिर्फ जैन है जो उपवास में पानी का भी निषेध करेंगे कि पानी नहीं साधारण ग्रस्त के लिए भी कहेंगे कि वो नहीं हो सकता तो कम से कम रात का पानी त्याग कर दो साधारण ग्रस्त यही समझता है कि रात्रि पानी इसलिए त्याग करवाया जा रहा है कि कहीं पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा न गिर जाए कुछ फलाना हो उससे कोई लेना देना नहीं असल में अग्नि तत्व की कुंजी के लिए तैयारी करवाई जा रही है और बड़े मजे की बात है कि अगर पानी कम लिया जाए अगर कम से कम न्यूनतम जितना महावीर की चेष्टा है उतना पानी लिया जाए तो ब्रह्मचर्य के लिए अनूठी सहायता मिलती है क्योंकि वीर सूखना शुरू हो जाता है और अंतर अग्नि के जलाने के उनके जो इसके संयुक्त प्रयोग हैं वो बिल्कुल सुखा डालते जरा सी भी आर्द्रता वीर को प्रवाहित करती है तो उनकी कुंजी जो है तो उन्हें सारा का सारा नदियों से दूर फिर नकल में कुछ पीछे के तीर्थ खड़े कर लिए उनका कोई प्रयोजन नहीं है वो ऑथेंटिक नहीं है जैन ऑथेंटिक तीर्थ पहाड़ पर होगा हिंदू ऑथेंटिक तीर्थ नदी के किनारे होगा हरियाली में होगा सुंदर जगह चुनेंगे जैन जो भी पहाड़ सुनेंगे वो कई हिसाब से कुरूप क्योंकि पहाड़ का सौंदर्य उसकी हरियाली के साथ हो जाता है स्नान नहीं करेंगे दतोन नहीं करेंगे इतना कम पानी का उपयोग करना है दतोन भी नहीं करेगी और अगर ये पूरी बात समझ ली जाए उनकी तो फिर उनके जो सूत्र हैं वो कारगर होंगे नहीं तो नहीं कारगर होंगे क्योंकि वो जब भीतर की अग्नि भड़कती है और भीतर की अग्नि के भड़काने का यह नेगेटिव उपाय है कि पानी का संतुलन तोड़ दिया जाए इन सारे तत्वों का भीतर एक बैलेंस है इस मात्रा में भीतर पानी इस मात्रा में अग्नि इन सबका बैलेंस है अगर आपको एक तत्व से यात्रा करनी है तो बैलेंस तोड़ देना पड़ेगा और विपरीत से तोड़ना पड़ेगा तो जो भी अग्नि पर मेहनत करेगा वो पानी का दुश्मन हो जाएगा क्योंकि वो पानी जो है वो जितना कम हो जाए उसके भीतर उतना उसका अग्नि का संचार हो जाएगा